संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कौरव व्यूह निर्माण कर्ण और शल्य की बातचीत अर्जुन द्वारा संसप्तकों का कर्ण द्वारा पांचालों का तथा भीम द्वारा भानुसेन का संहार और शाप्त से वृषसेन की पराजय संजय कहते हैं महाराज तदंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था उस की रक्षा कर रहा था। उसे देखकर के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा अपने युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना की व्यूह रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर लिया ने पूछा संजय राधानंदन कर्ण ने पांडवों तथा तो धृष्ट आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कैसे व्यूह बनाया था व्यूह के दोनों बगल में तथा तो आसपास कौन कौन वीर खड़े थे पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यूह रचा था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 इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र उलूक ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गंधार घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे इसी प्रकार संग्राम में कुशल चौबीस हजार संसप्त जो के वाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे इनके पक्ष पोषक थे काम्बोज शक और यवन ये लोग रथ घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे बीच में कर्ण खड़ा था जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और वाला हाथी पर सवार हो अनोखों सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के भाग में खड़ा था उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन जिसकी रक्षा के लिए उसके महाबली भाई मद्र और केकाईवीरों की सेना लेकर उपस्थित थे अश्वस्थामा कौरवों के प्रधान महारथी मतवाले गजराज और ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे इस प्रकार अनेकों घुड़सवारों रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हुआ वह व्यूह देखता वह व्यूह देवता और असुरो के व्यूह के समान शोभा पा रहा था तत्पश्चात सेना के मुहाने पर कर्ण को उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे अर्जुन देखो तो सही संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है पक्ष और प्रापक्षों से युक्त एक शत्रु सेना कैसी सुशोभित हो रही है इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रुओं की महासेना हम लोगों को परास्त न कर सके राजा के ऐसे कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा युधिष्ठिर बोले तुम कर्ण के साथ भीम सेकुल के साथ नकुल के के साथ और सहदेव के साथ और युद्ध करे। का दुशासन से सात्की का कृतवर्मा से दृष्टदुमन का नकारा से तथा तो मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ लेकर के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करे इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान प्रधान वीर सत्रों के वीरों का करें धर्मराज के ऐसा कहने पर धनंजय ने धन उनकी आज्ञा स्वीकार की और सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वे स्वयं सेना के मुहाने पर चले महारथी अर्जुन को आते देख शल ने रणन्मत कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा कर्ण तुम जिन्हें बारम पूछते थे वे कुंती नंदन अर्जुन आ पहुंचे उनके रथ का तुम्हुल ना सुनाई दे रहा है इधर यह होने लगा, सूर्य मंडल को घेर कर खड़ा है तुम्हारी ध्वजा हिल रही है घोड़े थरथर थर, -थर हैं मुझे तो इन अपस्कुनों से ऐसा जान पड़ता है की आज सैकड़ों और हजारों राजा मरकर रणभूमि में शहन करेंगे जिनके हाथों में शंख चक्र घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं यह देखो गांधी धनुष की टंकार होने लगी अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाढ़ शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पलटी जा रही है जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है वे पांडव वीर दौड़ दौड़ कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संहार करते हैं और हाथी घोड़े रथी तथा तो पैदलों के समूह का नाश कर रहे हैं यह देखो अब महाबली अर्जुन संसप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए है और उन सभी शत्रुओं का संहार कर रहे हैं महाराज शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने क्रोध में भर कर कहा शल्य तुम भी देख लो तक वीरों ने क्रोध में भर कर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है अब उनका वही यही खात्मा समझो। रण समुद्र में डूब चुके हैं शल ने कहा अरे जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके वही अर्जुन पर विजय पा सकता है बेचारे संतप्तकों में इतनी ताकत कहा है ने पूछा संजय जब सेनाओं की मोर्चा बंदी हो गई उसके बाद अर्जुन ने संतप्तकों पर और कर्ण ने पांडवों पर कैसा धावा किया इसका वर्णन विस्तार के साथ करो संजय ने कहा महाराज उस समय शत्रु सेना को व्यूहाकार में खड़े देख अर्जुन ने भी उसके मुकाबले में व्यूह निर्माण किया के मुहाने पर धृष्ट खड़ा था जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था वह काल के के समान दिखाई पड़ता था। द्रोपदी के पुत्र चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तदनंतर बन जाने पर अर्जुन संसप्तकों को देखकर क्रोध में भर गए और गांडी धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े संसप्तक भी मृत्यु पर्यत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लेकर अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीड़ित करने लगे हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है के साथ हुआ वस्तुमूल संग्राम भी वैसा ही भयानक था अर्जुन ने शत्रुओं के धनुष बाण, तलवार चक्र हर से हथियारों सहित ऊपर उठी ही भुजाए तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट डाले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 आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारू संग्राम छिड़ा कृतवर्मा और कोश, काशी, मस्य करुष तथा तो सूर देशी सूर वीरों के साथ युद्ध करने लगे उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था दूसरे दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मद्र देशी महारथियों तथा तो प्रधान प्रधान कौरवीरों से सुरक्षित रहकर पांडव पांचाल और चेद्रेशी योद्धाओं एवं सातिकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का महान संहार किया और बड़े बड़े हाथियों को रोंदते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई हजारों सत्रों के प्राण लिए इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रभकों के सतहत्तर श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया फिर 25 बाढ़ों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदि देशी को निशाने जम लोग जुन्ड के निशाने बनाकर हजारोंसीय्वाओं पहुंचाया उस समय झुंड के झुंड पांचालतियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया तब कर्ण ने पांच दुस्सह बाढ़ छोड़कर भानुदेव चित्रसेन सेना तपन तथा सूर्यसेन इन पांच पांचालों को मर डाला इन के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के दस रथियों ने कर्ण को घेर लिया उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया, उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुसेन और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र विश्वसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था तदनंतर के के जन्मेजय प्रधान प्रधान केके, पांचाल तथा तो धिष्टुम्न वीर और नकुल सहदेव ये कवच आदि से कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी कर्ण के पुत्रों तथा तो आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका सुसेन ने भल मारकर भीमसेन तो भीम का धनुष काट का धनुष काट दिया साथ ही क्रोध में भर कर उन्होंने उसको दस बाणों से बिंद डाला इतना ही नहीं भीम ने कर्ण पर भी सत्तर तीखे बाणों का प्रहार किया और दस बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित सेना को पीड़ित करना आरंभ किया उन्होंने और के धनुष पदत्री दोनों को रथहीन कर डाला इसके बाद सुशैण से यह कहकर ले अब तुझे भी मारे डालता हूँ उन्होंने एक सहायक अपने हाथ में लिया परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी तीन बाणों से आहत किया अब भीम ने दूसरा बहुत में लिया और उसे को, को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर तिहत्तर बाणों का प्रहार किया इधर सुषैण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में पांच बाढ़ मारे तब नकुल ने भी बीस बाणों से सुषैण को घायल किया और भीषण सिंह करके कर्ण को भी भयभीत कर डाला एक के क्रोध की सीमा न रही, उसने नकुल को को 60 60 तथा सहदेव से घायल कर दिया। दूसरी ओर और, सात्यकी और में युद्ध छिड़ा हुआ था सातकी ने तीन बाणों से विष्णुसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट डाला फिर सात भल्लों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर एक बाण से ध्वजा काट दी और तीन सहायकों से ब्रसेन की छाती में घाव किया उस प्रहार से वृशसेन का सारा शरीर शून्य हो गया एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार ले, को मार डालने की इच्छा से उसकी झपटा। विन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सातकी ने दस बाणों से उसकी ढाल तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी उसने वृक्षन को रथ और शस्त्र से हीन दे तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया इसके बाद महारथी विष्णन ने वहां जाकर द्रौपदी के पुत्रों को तिहत्तर सातिकी को पाँच भीमसेन को चौसठ सहदेव को पांच नकुल को तीन शतानिक को सात शिखंडी को दस धर्मराज को सौ तथा अन्य वीरों को भी अनेकों भाणों से पीड़ित किया तत्पश्चात वह पुनः कर्ण के पृष्ठ भाग की रक्षा करने लगा नए हुए पर सवार हो कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा तर कर्ण को धृष्ट ने दस द्रौपदी के पुत्रों ने तिहत्तर सातकी ने सात भीमसेन ने 64 सहदेव ने सात नकुल ने 30 शान ने सात शिखंडी ने 10 धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से मारे। सब लोगों ने सूदपुत्र को भली भांति पीड़ित किया तब कर्ण भी उनमें से प्रत्येक को दस दस बाणों से गेंद डाला उनके घोड़े सारथी और रथ जब कर्ण के बाणों से आच्छादित हो गए तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया अपने बाणों की बौछार से उन महान धनुधरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में बेरोग घुस गया फिर छह वीरों के तीस रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया उस समय श्रीखंडी तथा पांडव लोग राजा को सब ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डट कर्ण की रक्षा करने लगे उस समय युजिठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए